श्रीमद देवी भागवत में तंत्राधिकारी कर्म कांड का अंत नहीं है योग कहने के उपरांत वैदिक तांत्रिक और मिश्र रूप से हमारे मख तीन प्रकार के हैं यह कहने से प्रतिपन्न हो रहा है कि भगवान की पूजा के उपासना के अधिकार भेद से वैदिक तांत्रिक तथा मिस्र ये तीन भेद प्राकृतिक है दीर्घ काल से यह त्रिविध पूजा चली आ रही है वैदिक काल में भी तांत्रिक पूजा पद्धति प्रचलित थी उस काल में भी यथाधिकार मनुष्य तांत्रिक पद्धति के अनुसार पूजा किया करते थे अतः तंत्र आधुनिक सामग्री नहीं है परंतु यह स्मरण रखना चाहिए श्रुति और स्मृति के विरुद्ध जो अनान्य विविध शास्त्र हैं वे सभी तामस शास्त्र हैं पापी लोगों को वेदोक्त कर्माचरण के द्वारा सदगति प्राप्त होने पर सत्य और असत कर्मों में कुछ भी भेद नहीं रह जाएगा इसी विचार से पापियों को नाना प्रकार के प्रत्यक्ष फलप्रद कर्मों के प्रलोभन से मोहित करने के अभिप्राय से ही श्री महादेव ने वामाचार तंत्र कपाल तंत्र कौल तंत्र भैरव तंत्र आदि तंत्र ग्रंथों का निर्माण किया है अन्यथा वेद विरुद्ध उन तंत्रों के प्रणन में भगवान श्री शंकर का और कोई भी उद्देश्य नहीं था निष्कर्ष यह है तंत्रशास्त्र में जहाँ जहाँ वेद के अविरुद्ध अंश है वेद मार्गानुसारी लोगों के लिए उन अंशों का ग्रहण किसी प्रकार दोषयुक्त नहीं होता है परंतु द्विजगण वेद विरुद्ध अंश ग्रहण करने में सर्वथा अनधिकारी हैं यह जानना चाहिए कि जिनका वेद में अधिकार नहीं है वे ही केवल तंत्र के अधिकारी है अन्नी जानी शास्त्र लोके चुतिस्मृति तमसान्य सर्वश वाम कालकैरवागम वा शिवेन मोहनाथ प्रणीते न्येतुक त्र वेदिरुद्धोषोप्युक्त क्वचि क्वचि वैदिक दोषो न नर्चि ेद भिन्नार्थे नाधिकारी दिजो भवेत भवेत भवत्तंत्राधिकार श्रीमद्देवी भागवत श्रुति तथा स्मृति शास्त्रुक्त आचार ही धर्म है शिष्य शेष शेष शास्त्रों में जो कुछ कथित हुआ है वह धर्मास मास है धर्मास है श्रुति स्मृतिभ्या उदित य धर्म प्रकृति तन्य शास्त्रेण यह प्रोक्तों धर्मास उच्यते श्रीमद्देवी भागवत श्रीमद्देवी भागवत एकादश स्कंध में देखा जाता है नारद जी श्रीमद्नारायण से प्रश्न कर रहे हैं शास्त्र एक रूप नहीं है परस्पर विरुद्ध विविध शास्त्र हैं अतः किस अनुसार धर्म का निर्णय किया जाएगा धर्म निरूपण के विषय में कौन से शास्त्र प्रमाण है इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा है श्रुति और स्मृति ये दो ईश्वर के नेत्र हैं और पुराण उनका हृदय है इन श्रुति स्मृति और पुराण में जो तत्व निर्णित है वही धर्म है श्रुत्यादि से भिन्न अन्यत्र निर्णित तत्व धर्म नहीं है कुछ पुराणों में तंत्रोक्त धर्म यथावत रूप से वर्णित हुआ है पुराण मात्र ही वेदमूलक नहीं है तंत्र मूलक पुराण भी हैं उनमें वेद विरुद्ध तंत्र किसी भाव से भी ग्राह्य नहीं है वेद के अविरोधी तंत्र ही प्रमाण हैं जो शास्त्र प्रत्यक्ष श्रुति के विरुद्ध है वह किसी प्रकार भी प्रमाण रूप से परिगृहित नहीं हो सकता एकमात्र वेद ही धर्म के संबंध में मुख्य प्रमाण है सूत्रांग वेद के साथ जिसका विरोध नहीं है वही प्रमाण है वेद विरोधी शास्त्र प्रमाण नहीं श्रुति स्मृति उभय नेत्रे पुराण हृदय धर्मो एक सैधर्मो नान्य कचित् पुराणेश्चिच तंत्रदृष्ट था तथम धर्म वदि तम धर्म गृहणीन कथंशन वेद विरोधी चेतंत्र तत्म तत् न संशय प्रत्यक्ष श्रुति भवेन्नच एव तर्वेद प्रमाणक तेनाध युकिचि तत्मा न चाह्य था श्रीमद्देवी भागवत